मेक्सिको से आया है uh -huh. नव्या बग्जई पूछती हैं कि वॉट टू डू इफ योर पास्ट बैड एक्सपीरियंस मेक्स एन ऑब्स्टेकल टुवर्ड्स योर फ्यूचर हां हां इसका जवाब हिंदी में दे दे बिल्कुल नव्या तो नव्या जी नमस्ते ये समझ लीजिए कि ये जो पास्ट और फ्यूचर का जो मामला है इसमें बीच में एक वर्तमान है तो जब तक वर्तमान हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा तो पास्ट और फ्यूचर में ही रहते हैं हम तो वर्तमान में मानों को देखोगे तो कैसा जीता है भविष्य की चिंता रहती है भूतकाल में बहुत सारी पीड़ाएँ है रहती हैं तो उस दोनों के चक्कर में जो है वर्तमान को इग्नोर कर जाते हैं ये कुल एक मिला अपना अभी तक जीने का तरीका है इसके मूल में देखेंगे तो ये भविष्य की चिंता पहले है या भूतकाल की पीड़ा पहले है तो ये ध्यान जाता है कि हमारा जो पास्ट है उसमें जो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ है उसके कारण हम पीड़ित रहते हैं और इन पीड़ाओं को ध्यान में रखकर ही हम आगे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं अब इसमें से निकलने का रास्ता चाहिए रास्ता इसलिए चाहिए क्योंकि वर्तमान जो है उसका सदुपयोग करें बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं वर्तमान में यदि ऐसे इग्नोर ही करते रहे तो आगे अपने लिए कार्यक्रम भविष्य तो चिंता का मुद्दा बनने वाला है बनते रहता है अगर ये पूरा इकोनॉमिक्स एक, समझ में आए तो हमको ये समझ में आना जरूरी है कि जो भूतकाल की पीड़ा है इससे पहले मुक्ति की ज़रूरत है इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है तो क्या चीज़ है भूतकाल की पीड़ा मानव के द्वारा किया गया कोई गलती ही चाहे वो मानव मैं हूँ चाहे वो मानव कोई दूसरा है मेरे या दूसरे से जो कुछ भी गलती हुआ वो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है चाहे वो महाभारत के ज़माने में युधिष्ठ से हुआ हो रामायण के ज़माने में राम से हुआ हो कृष्ण के ज़माने में किसी और से हुआ हो है ना तो वहाँ से रहकर वो आज़ादी के मामले में गांधी जी से हुआ हो या पता नहीं सुभाष चंद्र बोस से हुआ हो या जिससे हुआ हो जिससे भी हमको गलती दिखाई देता है वो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है और उसी में हम सब भी समा गए हम सब भी इसी के एक पार्ट हैं तो क्या करें तो पहले एक सिद्धांत समझना पड़ेगा सारा पीड़ा का मुक्ति कहाँ से होगा हमारे और आपके कुछ मान लेने से नहीं होता है वास्तविकता का ठीक ठीक अध्ययन करते हैं समझते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे बदल जाती हैं इसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में करके बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो पहला ये बात समझ में आना चाहिए कि मानव ही गलती कर रहा है और प्रकृति में और कोई दूसरा गलती करता नहीं है और मानव ही पीड़ित रहता है तो मानव अपनी गलती से पीड़ित है अपने स्वयं के किए गए गलती से ही हम सब पीड़ित हैं और वह स्वयं का मतलब मानव परिवार देश राष्ट्र अंतर्राष्ट्र सब मिलाकर हम मानव के रूप में देख रहे हैं तो अगर ये बात स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य अपनी गलती से सुखी नहीं हो सकता है आपने गलती से दुखी है तब क्या निकल गया है क्या मानव मानव मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो मनुष्य गलती करना चाहता है आपने भी जो कुछ गलतियां करी होंगी तो क्या आप गलती करना चाहते रहे या जिस समय किए थे और जिस जो भी किए थे उस समय तो ये लगा कि यही सही है और इस सही को ही करना चाहे आप तो गलतियों को है ना कुछ हम समझे नहीं थे समझ की कमी के कारण हमारे से गलती हुई तो मनुष्य जो भी गलती करता है वो गलती करने से गलती होती है सही से गलती होती नहीं है तो चाहे मैं हो चाहे दूसरा हर मानव गलती से गलती करता है ये बात आपको बहुत अच्छे से पहले अपने में निरीक्षण करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी से जोड़कर अगर देखेंगे तो जो भी गलतियां आपने करी होंगी वो आप चाहते नहीं थे कि गलती करें और आप उस जिस समय किए उस समय तो आपको लगा कि यही सही है तो अगर ये बात समझ में आती है कि सही समझने के अभाव में आदमी से गलती होती है वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो और कब तक होती रहती है जब तक उसको ठीक से पूरा समझ में नहीं आता है तो इस कारण देखेंगे तो ये सारी गलतियाँ हुई और अगर थोड़ा देखेंगे आदमी को समझ में क्यों नहीं आया किसी ने उसको समझाया नहीं तो ये भी एक प्रकार की गलती है क्या तो यहाँ से समझ में आता है कि चूँकि जो भी शिक्षा और जो भी कल्चर जिसमें हम लोग पले बड़े हैं जो संस्कार हमको मिले हैं उसमें सही को ठीक ठीक समझा ही नहीं गया है तमाम तरह की गलतियों को सही माना गया है खाली सिचुएशन के बात को देख रहे हैं तो जैसे एक आदमी एक आदमी को गोली मार दे तो बाउंड्री पे खड़ा हो तो सही और बाउंड्री के अंदर मारे तो गलत इस प्रकार से सही गलत की कोई बहुत हम विभाजन कर ही नहीं पाए है ना तो इन्हीं के क्रम में सारी की सारी गलतियाँ हुई हैं तो ये हमको समझ में आ जाए कि शिक्षा और व्यवस्था के अभाव में मानव में गलती हो रही है और हर मानव गलती करना चाहता नहीं है आप भी नहीं चाहती थी आपसे भी अज्ञानतावश गलती हुई और कब तक होती रहेंगी जब तक आप ठीक ठीक चीज़ों को समझोगे नहीं यहाँ पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं जिसको हम लोग मानव चेतना करें ह्यूमन कॉन्शसनेस ये अगर ठीक ठीक समझ में आ जाता है तो इसमें आदमी गलती से बच सकता है जैसे गलती से बचता है तो जो भूतकाल की पीड़ाएँ वो सबसे सब मुक्ति होती है और भविष्य की चिंता से भी मुक्ति जाती है तो वर्तमान का हम सदुपयोग कर पाते हैं और वर्तमान का सदुपयोग करते हैं तभी सुखी रहते हैं क्योंकि हमारे पास कभी भी जो है वो वर्तमान ही रहता है हाथ में और यदि उसको इन दोनों एंड पे हम झूलते रहते हैं तो सदुपयोग नहीं कर पाते दुखी रहते हैं तो कंक्लूजन ये है कि मानव गलती से गलती करता है गलती और सही की जो स्पष्ट रेखा है वो शिक्षा और व्यवस्था में ठीक से अपने को पता नहीं चली क्योंकि एजुकेशन अभी तक इतनी इवॉल्व नहीं हो पाई कि हम समझ पाएँ कि क्या गलती और क्या सही है तमाम तरीके से हम जो काम किए हैं उसका मोटा मोटा आप देखोगे कि गलती है या नहीं तो जितना विज्ञान काम किया जितना भी हम काम कर रहे हैं उससे धरती बीमार हो रही है बर्बाद हो रही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ऋतु असंतुलित हो रही है इसका मतलब ये है कि महाना हो जब तक व्यवस्था को ठीक से समझेगा नहीं गलती ही करता रहता है गलती कर रहा है तो एक से अनेक तक समझ के अभाव हमें गलती करते हैं अब ये पीड़ा का मुद्दा नहीं है बल्कि अब ये कार्यक्रम बन गया कि समझ को पूरा कैसे किया जाए सही को समझा कैसे जाए अब सही नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है ये अस्तित्व तो अपने आप में सत्य है प्रकृति अपने आप में एक व्यवस्था है इन दोनों बातों को यदि हम ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हमारे को एक सही समझ आ जाती है जिसका प्रमाण यहाँ पर देख लिया गया है कि ऐसा होता है तमाम वो लोग जो यहाँ पर अब सही को समझ रहे हैं जितने भाग में सही समझ गए हैं उतने भाग में वो गलती नहीं करते देखे जाते हैं जिन भी में गलती दिखाई देती है हमको ध्यान देने पर पता लगता है कि कोई ना कोई बात वहाँ पर समझने में चूक रह गई कुल मिला इतनी बात लव्स रिलेटेड क्वेश्चन है सलमान